namo gurave kulave namaya tarakatam aithe swarupena sarvebhyo guru param तद ब्रह्म तद्योका श्रे तदुनाती कचन एक वै तत्म किगत्स प्राणईजतिस्रता महदय वज्रमुत जो जिदु अमृता ये जो ऐसी प्रपंच दिखाई पड़ रहा है वैज्ञानिक पुरुष केवल इंद्रिय अनुभूति को ही अनुभूति मानते हैं ये तो आप जानते हो वो चाहे दूरबीन से देखें चाहे खोजबीन से देखें और चाहे गणित लगा के देखें उनकी अनुभूति का क्षेत्र अनुभाव्य पदार्थ है अनुभव में जो आने वाला पदार्थ है वही उनका क्षेत्र है में आता है जागृत अवस्था में स्वप्ना अवस्था में सुसूप अवस्था में समाधि अवस्था में अपने से अन्य रूप में जो कभी कहीं किसी भी रूप में और किसी को भी भागता है इतना लेना है ना। कभी भागता है कहीं भागता है किसी भी रूप में भागता है और किसी को भी भागता है जो अपने से अन्य रूप में भागता है उसको वेदांती लोग प्रपंच बोलते हैं तो यदि उसके अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तब तो अधिष्ठान और भान में कोई अंतर नहीं है इसलिए प्रपंच भी ब्रह्मात्मक हो जाता है और यदि अधिष्ठान का ज्ञान न हो तो वो ज्ञान केवल प्रपंच का ही ज्ञान रहता है वो भले भूत भविष्य भूत में किसी को हुआ हो अत है विकारवाद की दृष्टि से सृष्टि के प्रारंभ में भले ब्रह्मा को हुआ और विकासवाद की दृष्टि से सृष्टि का जो अंतिम पुरुष सबसे प्रबुद्ध होगा चाहे उसको होवे, लेकिन जो भी वस्तु अनुभव का विषय होकर आई है या आवे है, वो यदि अपने से अन्य है चाहे अंतर देश में अनुभव हुई चाहे बहिर्देश में उस वस्तु को वेदांत की दृष्टि से प्रपंच बोलते हैं तब तक जब तक प्रत्यक्ष चैतनिया भिन्न अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ और प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया तो सर्वम खंडतम ब्रह्म ब्रह्म येदम्बर स्थम्बर इस्तम इसी अनुभव की ओर अग्रसर करने के लिए ये सारा प्रयास होता है एक इंद्रियों के द्वारा होने वाला अनुभव और एक इंद्रियों का अनुभव जैसे आंख से घड़ी मालूम पड़ती है तो इसके कई ऐसे अंश हैं जो आंख से नहीं दिखते हैं वो खुरबीन लगाने पर दिखेंगे। महाराज परंतु वो दिखेंगे इंद्रियों से उपासना में जो दिखता है वो इन इंद्रियों से नहीं दिखता वो तत्पासना से वासित मनोवृत्ति के द्वारा दिखता है योग में जो दिखता है समाधि में वो न इंद्रियों से देखता है न वाचना वासित मन से देखता है वहाँ तो बिना कारण के दृष्टा ही देखता है लेकिन जो बिना कारण के देखने वाला दृष्टा है वो कारण से दिखने वाले शब्द पर स्परस गंध और इनके आश्रय भूत द्रव्य अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे लक्षण है कोई भी अहंकार तत्व या महत्व या प्रकृति तत्व उसको अपने घेरे में नहीं ले सकते इसलिए वेदांत ने बताया कि ये देखने वाली जो वस्तु है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है और ब्रह्मदृष्टि से जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि और इनमें अनुभव में आने वाली चीजें हैं ये नहीं है ये बात नारायण ये उपनिषद में जहाँ ये प्रश्न उठा उपनिषद में जच्छेद बांग मनसी प्राग्ञ वांग मनस नियेद मनस्प प्राणेद ये उपनिषदों में आया बांग में मनसी प्रतिष्ठिता ऐसे जक्षेद बांग मनसी प्राज सब ज्त ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति निये तो हाँ प्रश्न वेदांत दर्शन ने उठाया कि वाक को मन में लीन करें बोले कोई भी वस्तु लीन होती है तो अपने उपादान में लीन होती है तो क्या बाक का उपादान मन है कैसे ली होगी बात तो उपादान तो मन है नहीं मन तो स्वयं कार्य है मन किसी का उपादान नहीं होता किसी भी वस्तु का उपादान मन नहीं होता वो तो स्वयं कार्य है जो स्वयं कार्य होता है वो उपादान क्या होगा वो तो एक मसाले से बना हुआ है तो बाघ का लय मन में कैसे होगा वेदांत दर्शन में इसका विचार आया है तो बोले कि न बाघ का लय होता है न मन का लय होता है बाघ वृत्ति और मनोवृत्ति ये दोनों दो नहीं हैं, ऐसा जान नहीं लय होना है बाघ वृत्ति मैंने बोलना और सोचना सोचना और बोलना और जब हम सोचते हैं तब भी बोलते हैं और जब बोलते हैं तब भी सोचते हैं इसलिए सोचना और बोलना ये पृथक पृथक नहीं है तत्व दृष्टि से एक है ऐसा ज्ञान ही बाग दृष्टि का मनोवृत्ति में लय होना है ये हम एक सिद्धांत आपको वेदांत का सुनाने के लिए उसका नमूना हो सुनाने के लिए ये बात बोलते हैं इसी से वेदांत दृष्टि से जो समाधि है ना सहज समाधि या अखंड समाधि वो कोई कालिक समाधि नहीं है जितने काल की समाधि लगे वो कोई दैसिक समाधि नहीं है कि अंतरदेश में बैठ गए वो कोई ध्येय स्वभावनिष्ठ समाधि नहीं है वृत्ति का ध्येचार परिणाम समाधि नहीं है वृत्ति का अंतर्देश में निरुद्ध होना समाधि नहीं है वृत्ति का इतने काल तक नियंत्रित हो जाना समाहित हो जाना इसका नाम समाधि नहीं है वेदांत की दृष्टि से समाधि का स्वरूप क्या है कि जब विषयानंद और योगानंद जैसे हम आपके बीच में बैठ के बोल रहे हैं और आंख बंद करके समाधि में बैठ जाए तो समाधि में विषयों का स्फूरण होने पर जो शांति उपाधिक आनंद है और विक्षेप दशा में विषयों को देखते हुए जो विषयों का अधिक आनंद है विषयों को भोगते हुए विषयों को भोगते हुए जो विषयों का अधिक आनंद है और वृत्ति को विषय से पृथक करके समाहित कर देने पर जो योग आनंद है समाधि आनंद है विषय की उपाधि और समाधि की उपाधि से आनंद में भेद नहीं हुआ एक ही आनंद स्वरूप ब्रह्म व्यापार में भी है और समाधि में भी है ये ज्ञान देना वेदांत का काम है वृत्ति को विश्रम करके श्रम रहित करके जो स्थिति है वो समाधि का दृष्टा शांति का दुख का भाव है और विषय भोग का जो आनंद है वो श्रम है परंतु इसकी अतिरिक्त तो दृष्टा ब्रह्म हो जाने से जो विषय है वही इंद्रिय है वही मन है वही मन की प्रवृत्ति है वही मन की निवृत्ति है वही विक्षेप है और वही निरोध है तो विषयानंद और योगानंद और विद्यानंद विषयानंद योगानंद विद्यानंद और आत्मानंद ये चारों आनंद जिसके विवर्त जिस जिस ब्रह्मानंद के विवर्त हैं उस ब्रह्मानंद की उपलब्धि में उस ब्रह्मानंद के साक्षात्कार में वेदांत का अभिप्राय है। तो कोई भी साधना या तो आपको उपासनांद देगी या तो आनंद देगी तांत्रिक उपासना हो तो विषय आनंद देगी बोला और साकार उपासना हो तो दिव्य विषय आनंद देगी दिव्य विषय आनंद और योग हो गए जो बोगा तो शांति आनंद विश्रम आनंद देगा और दृष्टा कही आत्मानंद स्वरूप है। हे भगवान और ब्रह्मानंद कैसा कसोवत जागत पड़े उठताने उता सोवत बैठत, पड़े उठाने कहे कबीर हम वही ठिकाने आत्मात्म गिरीजा मी सहरा प्राण शरीर गृहा पूजा ते विषयोभोगनाद्रा सारो प्रदक्षिण विधि स्त्राण सर्वा गिरो कौमी तखिरा शोकनम यह नाम का एक महान ग्रंथ है संस्कृत साहित्य में उसका नाम है सूप संभ्यता तो, कहते हैं कि जैसे बोधायल वृत्ति के आधार पर श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाषा की रचना की वैसे सूत सभ्यता के आधार पर भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के शारीरिक भाष्य की रचना की शारीरिक भाष्य का मूल है सूख संवेदा आर्स ग्रंथ मूल होना चाहिए ना ऐसा तो ये जो अज्ञान काल में कारणात्मक प्रतीत होता हुआ प्रपंच है और ज्ञान काल में ब्रह्मात्मक प्रतीत होता हुआ प्रपंच है ये प्रतीति के ही दो भेद हैं वस्तु के दो भेद नहीं हैं किसी ब्रह्म को तदे शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्का श्रुता सर्वे तदुना कशन एतव तदै सूत्र और मसी प्रपंच का ऐसे समझो एक जात प्रपंच जात जो है वो कार्य है और अजात जो है वो कारण है और जाता जात की कल्पना का जो प्रकाशक है सो दसता है दृष्टा को ब्रह्म बताती है श्रुति श्रुति के अतिरिक्त इसमें और कोई प्रमाण नहीं है इसी से जाता जात से जिसको वैराग्य है जाता जात से जिसको मुमुक्षा है जो जाता जात से छुटकार उत्पार जो उत्पादक दोनों से जो छुट्टी चाहता है उत्पाद में बंधेगा तो मोहग्रस्त होकर दुखी होगा और उत्पादक में बंधेगा तो पराधीन होगा जो उत्पादक से बंधेगा वो पराधीन होगा और जो उत्पाद से बंधेगा वो संयोग वियोगादी दुख का भाजन होगा और उत्पाद उत्पादक दोनों से गृर मुक्त जो आत्म तत्व है उसको जो ब्रह्म जानेगा वो चाहे उत्पाद्य में रहे चाहे उत्पादक में रहे जहाँ रहे वही परमानंद, वही परमानंद। तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्य से तस्लोका श्रुता सर्वे तदुना कशन ए तदवी ता तो शुक्र शब्द से बीज से उपलक्षित जो तत्व है जैसे मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति कहां होते हुए मतलब शुक्र से हुए तो शुक्र बीज बीज से हुए पेड़ पौधे जितने हैं सब बीज से उत्पन्न होते हैं तो बीज से उपहित जो सत्ता होती है दृष्ट सत्ता जड़ सत्ता वही नाना प्रकार के वृक्ष नाना प्रकार की आकृति नाना प्रकार की विकृति नाना प्रकार की प्रकृति बनती है और बीज से ही उपहित जो चेतन होता है उसको जीव कहते हैं ये ब ई और जाड़। ये जड़ में बीज हुआ और चेतन में ई और वीव हुआ तो वना बहिरंग है और व अंतरंग है ये अक्षरों के उच्चारण की जो शैली है ना उपू पद्मानी या नाम ओष्ठ व का उच्चारण कहा होगा गहोष से और व का उच्चारण कहा होगा ग कह अंतर से यवा अंत था बीज में व है और जीव में व है ने? तो जीव अंतरंग है और बीज बहिरंग है जल में बीजत्व है और चेतन में जीवत्व है बीज में अनादि परंपरा से जैसे सतत संस्कार होते हैं और उसमें आम का भेद होता है अंगूर का भेद होता है इमली का भेद होता है नहीं? ऐसे जीव में भी जो अनादि परंपरा से संस्कार होते हैं चेतन में उसके कारण जीवत्व तो होता है जीवत्व तो में पाप पूर्ण आदि के संस्कार अनुगत होते हैं और बीज में करवाहट मिठास है खट्टापन बीज में खट्टापन मीठापन है ना कड़वापन इनका संस्कार अनुगत होता है बीज में और पापी बना पुणात्मा बना सुखी बना दुखी बना इनका संस्कार अनुगत होता है जीव में परंतु जैसे बीजोपाधिक जो सत्ता है वो बीज आग से भस्म कर देने पर उपादान मात्र ही शेष रह जाएगा बीजत्व नहीं रहेगा वैसे जीव में भी जो पापित्व पुण्यात्मत्व सुखित्व दुखित्व आदि अज्ञान मूलक संस्कार से माने हुए हैं यदि ज्ञान आदमी से उस संस्कार का दान कर दिया जाएगा तो जैसे पंचभूत में से बीजत्व की निवृत्ति हो जाती है इसी प्रकार चेतन में से जीवत्व की निवृत्ति हो जाएगी परंतु चेतन का जीवत्व ज्ञान आग्नि से दग्ध होगा और जड़ का जो बीजत्व है बीजत्व है वो भौतिक आग्नि से भौतिक आग्नि से दग्ध होगा तो शुक्रम का अर्थ है बीजत्व से रहित सत्ता शुक्रम का अर्थ है जीवत्व से रहित चेतन बीजत्व और जीवत्व से रहित जो सचित है न उसी को शुक्र बोलते हैं शुक्र तदे उर्भुराम वही संसार रूप अश्वत्व वृक्ष का मूल कारण है तद ब्रह्म वो ब्रह्म है ब्रह्म माने आकारादि विशेष का जिसमें आरोप नहीं हुआ है ऐसा चिन्ह ऐसा सचानगन जिसमें आकृति विकृति प्रकृति आदि का आरोप न हो इसकी आकृति लंबी चौड़ी है इसमें काम क्रोध आदि विकार है, हैं और आ, इसकी प्रकृति जो है वो अमुख प्रकृति से पशु प्रकृति से विलक्षण मनुष्य प्रकृति है इस प्रकार प्रकार विशेष का आरोप न हो आकार विशेष का आरोप न हो संस्कार विशेष का आरोप न हो और विकार विशेष का आरोप न हो आकृति संस्कृति विकृति और प्रकृति इन चारों के आरोप से विनिर्मुक्त और देश काल वस्तु की कल्पना से अप्रभावित जो तत्व है कसो ब्रह्म बोले यदि वो अपने से भिन्न होगा तो ब्रह्म नहीं और ब्रह्म से बिन हम होंगे तो तभी वो ब्रह्म नहीं ब्रह्म कहते हैं निरंतर बृहत्ताशाली देश देश हित में है उस अधिष्ठान का नाम ब्रह्म है जैसे सर्प और रज्जू में अध्यस्थ है ना तो सर्प की अपेक्षा सर्प माला धारा दंड आदि की कल्पना की अपेक्षा रज्जु अधिक स्थान है अधिक स्थितिशालिनी है तो उसमें सरसत्व अध्यस्थ है इसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आदि की कल्पना का मूलभूत मूलभूत पदार्थ दिक्कत जिसमें अध्यस्त है उसका नाम ब्रह्म जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर है इतने जिसके बारे में कल्पना करते है तो नहीं इन चारों की कल्पना का आधार भूत देश जिसमें कल्पित है उसका नाम ब्रह्म अच्छा भूत भविष्य वर्तमान ये जिस, ये जो क्रम की यह जो क्रम की संवित है दीर्घ विस्तारता की संवित जो है वो तो देश है वो देश जिसमें अध्यस्त है सो ब्रह्म और आदि और अंत और मध्य भूत भविष्य और वर्तमान ये किसमें है का काल में है ये जो क्रम की संबित है क्रम विशिष्ट जो संबित है इसमें क्रम रूप विशेषणात का परित्याग करके जो संबिल मात्र है उसका नाम है ब्रह्म कई जो वस्तु है ईदम स्वाम तत्व ये, ये जिसमें अधीन ये, ये मूल जिसमें ये सब फैलाव होता है इन सब आकारों को जो प्राप्त होती है इन आकारों का जो उपादान है वो उपादानता जिसमें अभ्यस्त है उसका नाम ब्राह्म अभ्यस्त के गुण और दोष से अधिष्ठान का किंचित भी संपर्क नहीं होता है लेकिन ऐसा जो अधिष्ठान है वो यदि आत्मा से अलग हो गए तो जड़ क्योंकि अपने से अतिरिक्त में चेतनता जो है वो दृश्य नहीं होती अनुभाव से नहीं होती अपने से अतिरिक्त में जो चेतनता अनुभव होती है वो काल्पनिक होती है वो अभ्यस्त होती है वो दृश्य होती है इंद्रिय का नाम चेतनता नहीं और निरिंद्रिय का नाम चढ़ता नहीं लोग सामान्य रूप से ऐसा मानते हैं कि जिसके इंद्रिय न हो सो जड़ और जिसके इंद्रिय हो सो तो चेतन कई तेन्द्रियता और निरिंद्रियता दोनों जड़ होती है दोनों दृश्य है दोनों दृश्य है इसलिए इसलिए यदि स्वयं प्रकाश चैतन्य से पृथक गि ब्रह्म तो पार्थक्य ज्ञान का विषय होने के कारण वो भी विषय ही है और यदि नारायण अपना आत्मा ब्रह्म से अलग तो क्या होगा का अपना आत्मा यदि ब्रह्म से अलग होगा है तो परिचन देशकाल वस्तु से परिचिन अलगाव तो बिना देशकाल वस्तु के होता ही नहीं है कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु से पृथक होती है तो उसमें देश काल और वस्तु बीच में विभाजक रेखा के रूप में विभाजक रेखा के रूप में आ जाते हैं तो आत्मसत्व और ब्रह्म तत्व इन दोनों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है परंतु अपनी ब्रह्मता दृश्य भी नहीं है ब्रह्मता कहीं भी दृश्य नहीं है ब्रह्म का कहीं भी अनुभव का विषय नहीं है अनुभाव्य नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्य भेदे ब्रह्म का बोध कराने वाली जो बाघ ज्योति है जहाँ मन की गति नहीं बुद्धि की गति नहीं जहाँ इंद्रिय की गति नहीं जहाँ जंत्र की गति नहीं वहाँ प्रत्यक्ष चैतन्य भेदेनौ ब्रह्म का बोध कराने वाली जो बाघ ज्योति और ब्रह्म से आत्मा का अभेद कराने वाली जो बाघ ज्योति है ना उस बाघ ज्योति को ही जहाँ चंद्र ज्योति न हो सूर्य ज्योति न हो मनोज ज्योति न हो और वहाँ बाघ ज्योति काम देती है तो ये है ना ये अहम तत्व मसी इत्यादि आकारक जो बाक है उस बात के द्वारा अभेद का अभेद का प्रकाश होता है तथा तो तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्य थे तदय अज्य उसी को अज कहते हैं और उसी को अमृत कहते हैं अमृत शब्द कहने में ब्रह्म कहने में तो परिच्छिता के अत्यंता भाव से उपलक्षित ये प्रमुख अधिकार हुआ और शुक्रम कहने का अर्थ हुआ कि माया के आकार विकार प्रकार संस्कार माया के दोष गुण धर्म अवस्था स्वभाव सत्ता आदि से असंस्पृष्ट ये हुआ शुक्र पद और अमृतम पद का क्या है कि जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच में जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अप्रीय विनश्यते कोई चीज उठती है मालूम पड़ती है बढ़ती है बदलती है घटती है मिटती है ये जो अवस्थाएं होती हैं ना ये कोई अवस्था परम तत्व को छूती नहीं है धान मात्र जो अवस्था होती है वो अपने अधिष्ठान का अपने प्रकाशक का विंच भी स्पर्श नहीं करती है तो अमृतम कार हुआ जन्मादि सद्भाव विकार से शून्य अमृता तो अमृतम शब्द का ये अर्थ तो ये हुआ कि जिसकी मृत्यु ना हो तो मृत्यु ना हो तो जन्म भी ना हो और जन्म और मृत्यु दोनों ना हो तो बीच में होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो अपने आप ही चली गई इसको अमृतम बोलते हैं दूसरा अमृतम शब्द का अर्थ है नृतम जश्मा यदि इस ब्रह्म का तुम तो अनुभव कर लो साक्षात्कार कर लो तो फिर मरना नहीं पड़ेगा है? और अमृतम शब्द का माने जन्म मृत्यु के बंधन से शुरू जाओगे दूसरा अर्थ अमृतम शब्द का क्या है कि तो कभी जरा दुभावना बचेगा मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो केवल दुखा भाव के लिए ही नहीं होती है परमानंद की प्राप्ति के लिए भी तो यदि इस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो इस लोक में तो भोगामृत की प्राप्ति होती है और स्थूल भोगामृत की ऐसा बोलते हैं चंद्र किरणों से बरसा हुआ जो अमृत एक अद्भुत लीला है चंद्र किरणों से का आध्यात्मिक अर्थ क्या है चंद्र तो है। वो किसका अधिदय है का मन का अध्यय है तो चंद्रमा के द्वारा अभिवृष्ट जो अमृतमयी किरण है इसको ऐसे बोलेंगे कि मन में जिनके बारे में सुख का संस्कार है ये क्रिया सुख है ये वस्तु सुख है ये भोग सुख है, है? उस संस्कार विशिष्ट मन, मन के द्वारा कल्पित जो स्थूल विषयों में सुख है वो स्थूल विषय भोगतलौकिक अमृत है आध्यात्मिक अमृत क्या है नारायण का अमृत क्या है समुद्र के मंथन से निकला हुआ जो अमृत है दैवी अमृत है उसको देवता लोग पीते हैं तो बोले नहीं है जो एकात्म प्रत्यय सार है वही अमृत है मांडू के उपनिषद में क्या बोले परमात्मा का एक नाम है वो एकात्म प्रत्यय सारम आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो प्रत्यय प्रत्यमृत्ति प्रत्यकम अयत यम अयत ये प्रतिपम अयत बाह्य विषयों के संस्कार को ग्रहण करके जो भीतर ले जाती है उसका नाम प्रत्यय है तो बुध तत्व आदि महावाक्य से जल्य जो एकात्म प्रत्यय ब्रह्मत्मक बोध है न उस बोध वृत्ति नहीं वो बोध वृत्ति नहीं उस बोध वृत्ति का उस बोध प्रत्यय का जो सार है वही अमृत है माने वृत्तियों का मंथन करने पर जागृत वृत्ति स्वप्न वृत्ति सुषुप्त वृत्ति समाधि वृत्ति मूर्खा वृत्ति ये कर्म वृत्ति विश्राम वृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों का जो सार है सार माने वृत्तियों की छाछलक वृत्तियों की छा छलक कर देने पर उसका जो नवनीत है वो जैसे दधि मंथन या दूध मंथन के बाद निशृत सार तत्व को नवनीत मक्खन बोलते हैं इसी प्रकार प्रपंच समुद्र में है न प्रपंच समुद्र में विवेक के मंथान से मथित करने पर नारायण जो सार सार वस्तु रह जाती है और धरमदास चौदह कोट ज्ञान को इभा शब्द बाहर करी राहे लाख लुहाई सार शब्द बाहर नहीं जाई तो अपना तो हो होदव बताए कहिए जो सार सार तत्व है अमृता अमृतम माने अमृतम माने विषयों का सार विषय की विभिन्नता में विषय के भेद में जो एकत्व है इंद्रियों के भेद में जो एकत्व है मनोवृत्तियों के भेद में जो एकत्व है समि के भेद में भी जो एकत्व है जागृत स्वप्न सुसुप्ति के भेद में भी जो एकत्व है इस एकत्व वृत्ति का सारभूत वृत्ति रूप एकत्व नहीं वृत्ति का सारभूत जो अधिष्ठानात्मक स्व प्रकाशात्मक जो एकत्व है उस एकत्व को बोलते हैं अमृत उपलब्धि होती है इस अमृत रस सार की उपलब्धि विज्ञान आनंदम ब्रह्म आनंदात्मक विज्ञान का नाम आनंदात्मक विज्ञान का नाम ब्रह्म है विज्ञान आनंदम ये ब्रह्म है आनंद रसो वैसा रसम जीवायम लब्वा आनंदीमती रस का साक्षात्कार होने से ही आनंदी होता है तो ये परमात्मा यदि मिल जाए तो संपूर्ण दुखों का अनर्थों का तो आत्यंतिक अभाव हो ही जाए परमानंद की स्वरूप रूप से उपलब्धि हो साक्षात्कार हो इसलिए सदैव मुच्य थे अब बच्चो भाई